एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे ओम तीन सूत्र हो योग में आगे प्रगति करें प्रवेश कैसे करें तो उसके लिए बताया कि वो तीन काम करें एक तो तपस्या करें दूसरा स्वाध्याय करें शास्त्रों का अध्ययन करें तीसरा ईश्वर समर्पण करें ये तीन काम शुरू में करेंगे तो उनका धीरे धीरे प्रवेश शुरू हो जाएगा रुचि बढ़ेगी फिर दूसरे सूत्र में कहा कि इन तीन हाँ पहले सूत्र में कहा इन तीनों का नाम है क्रिया योग इन तीन क्रियाओं को मिलाकर बोलेंगे क्रिया योग नए लोगों को क्रिया योग आरंभ करना चाहिए फिर दूसरे सूत्र में कहा कि इसका प्रयोजन क्या है इससे लाभ क्या है क्रिया योग से उसका उत्तर दिया कि एक तो समाधि प्राप्त करने के लिए और दूसरा क्लेशों को कमजोर करने के लिए इस कारण से ये क्रिया योग का अभ्यास करना चाहिए ये दो कारण बताए फिर तीसरे सूत्र में पूछा कि आपने अभी अभी कहा क्लेशों को कमजोर करने के लिए क्रिया योग का अभ्यास करें ये क्लेश क्या है कितने हैं तो तीसरे सूत्र में बताया पांच क्लेश उनके नाम आप भी मेरे साथ बोलिए अविद्या अस्मिता अस्मिता राग राग क्वेश अभिनिवेश अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं तो क्रिया योग के अनुष्ठान से ये पांच क्लेश कमजोर हो फिर धीरे धीरे आगे चलते हुए समाधि लगाकर ये सारे पांच क्लेश नष्ट हो जाएंगे जब ये नष्ट हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा तो नया व्यक्ति इस तरह से योग के क्षेत्र में प्रवेश करें ये बात तो तीसरे सूत्र में बताया था कि यह पांच क्लेश अब इसके बारे में एक विशेष बात बताते हैं इन पांच क्लेशों के बारे में सूत्र चार बोलिए मेरे साथ अविद्या क्षेत्र उत्तरे प्रसुप्त तनु तनु विन्न विन उदाराणाम उदाराणाम ये सूत्र हो गया चौथा जिसका भाष्य पढ़ते हैं, अत्र अविद्या अत्र अ क्षेत्रम, क्षेत्र प्रसव भूमि प्रसव भूमि उत्तरे अस्मिता चतुर्विध चतुर्विध विक प्रसुप्त प्रसुप्त तनु तनु विन्न विचि उदाराण उदाराण तो ये कहते हैं व्यास जी महाराज भाष्य में अत्र ये जो प्रसंग चल रहा है पांच क्लेशों का अत्र इस प्रसंग में अविद्या जो अविद्या है वो क्षेत्र खेत है दृष्टान देख समझा रहे हैं अविद्या तो है खेत खेत का मतलब प्रसव भूमि आगे खोला उत्पत्ति स्थान जैसे खेत में फसल उगती है जंगल में खेत में फसल वो फसल खेत में उगती है खेत फसल की उत्पत्ति का स्थान है तो इसी तरह से जो अविद्या है वो खेत के समान है इसमें फसल उगती है काई की फसल उगती है आगे बताते हैं उत्तरे शाम बाकी के जो बाद वाले चार क्लेश हैं पांच बताए सबसे पहले अविद्या और अविद्या के उत्तर चार बचे अस्मिता राग द्वेश अविनिवेश ये जो बाद के चार क्लेश है इन सब उत्तरे क्लेशान ना। अस्मितादी नाम अस्मित आदि चार क्लेशों का अविद्या स्थान है चतुर्विध विकल्पानाम चार प्रकार के भेद वालों का ये क्लेशानाम इसका विशेषण है ऐसे क्लेशों का चार क्लेशों का प्रसव भूमि उत्पत्ति स्थान अविद्या है जो की चार अवस्थाओं वाले है चार अवस्थाएं बताते हैं प्रसुप्त तनु विन्न और उदार ये चार उनकी स्टेजेस अवस्थाएं क्लेशों की मतलब ये क्लेश कभी प्रसुप्त अवस्था वस्था में होते हैं कभी तनु होते हैं कभी विच्छिन्न अवस्था में और कभी उदार अवस्था में ये चार इनकी अवस्थाएं तो चार क्लेश हो गए और चार अवस्थाएं हो गई चार अवस्था वाले चार क्लेशों का अविद्या है और थोड़ा और लगाओ तो जैसे ये चार क्लेशों की चार अवस्थाएं है तो अविद्या भी क्लेश है पांचवा उसकी भी चार अवस्थाएं होगी तो अर्थावत्ती से ये मान लो पांचों की अवस्थाएं ऐसी है चार चार अवस्थाएं हैं प्रसूत तनु विचिन्न और उदार और एक पांचवी अवस्था अंतिम आएगी वो भाष्यकार बताएंगे सूत्रकार है चार बताए प्रसुप्त तनु विन्न और तो अब एक की व्याख्या करेंगे कि ये अवस्थाएं क्या होती है प्रसुप्त अवस्था क्या है तनु क्या है इसका क्या तात्पर्य समझाएंगे तो आगे बढ़ते हैं बोलिए तत्र।, तत्र का प्रसुप्ति का प्रसुप्ति तो ये जो चार अवस्थाएं बताई इनमें से प्रसुपति क्या है ये प्रश्न है प्रसुपति क्या है इसका उत्तर देते हैं, चेतसी चेतसी शक्ति मात्र शक्ति मात्र प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान बीज भाव बीज भाव उपगम उपगम तस् प्रबोध आलम्बने आलम्बने सम्मुखी भाव सम्मी भाव तो प्रसुप्त अवस्था को बता रहे हैं प्रसुप्ति क्या है हमारे मन जो क्लेश है अविद्या राग द्वेश जो भी ये प्रसुप्त अवस्था में है सोए हुए हैं चुपचाप पड़े हैं काम नहीं कर रहे तपे हुए हैं सो रहे हैं। जैसे भी सो रहा होता है। ऐसे ये क्लेश कभी कभी सो जाते हैं तो उसकी व्याख्या की उन्होंने चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठान चित्त में चेतसी चित्त में शक्ति मात्र प्रतिष्ठाना अपनी शक्ति मात्र से वो चुपचाप पड़े हुए बीज भाव उपगम बीज भाव को प्राप्त हो गए जैसे कोई खेत में बीज पड़ा हुआ है मान लीजिए कोई वो हरी पत्ती वाले साग होते हैं, ना बथुआ सरसों पालक ऐसे कोई बीज पड़ा हुआ है उसमें खेत में और अभी महिना है मनो मार्च का अप्रैल का इस इ में वो उगता नहीं है, जब वर्षा आयगी तब उगेगा वर्षा में मेकेंगे आप बरसात होती ढेर घास पास जंगल खडे ओाती नाही मिलता चुपचाप पडे बीज बीज तर थे न अंदर परो उग नाही उनको अनुकूल वातावरण नाही मला वैसा पाणी नाही मला वैसा टेम्परेचर नाही मला तो वे चुप पडे हुथे खेळ मे ऐसे ही ये क्लेश भी चुपचाप पड़े रहते हैं उचित अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं जैसे वो खेत में बीज पड़े रहते हैं और जुलाई का महीना आया बरसात शुरू हुई और देखो फटाफट सब खड़े हो जाते हैं तो ये बीज भाव के रूप में क्लेश पड़े रहते हैं चुपचाप तस्व प्रको हो उसका जागना कब होता है आलम्बन सम्मुखी भाव जब आलंबन सामने आएगा उस क्लेश को जगाने वाला कोई पदार्थ सामने आएगा तब वो सम्मुखी भावा तो सामने आ जाएगा जाके। ये है उसका प्रबोध उस सोए हुए का जागना जैसे खेत में बीज पड़ा हुआ है और वर्षा ऋतु शुरू हुई और वो जाग गया उसका अंकुर फूट गया फटाफट फसल दिखती है उसकी ऐसे ही राग द्वेश जो क्लेष है चुपचाप चित्त में पड़े हुए हैं बहुत सारे सो रहे हैं अभी उसके लिए आलम्बन उपस्थित नहीं हुआ तो वो नहीं जागेगा मनुष्यों में काम क्रोध लोभ ईर्ष्या अभिमान आदि आदि ये सारी बातें होती है ये सारे दोष होते हैं. पर छोटा बच्चा है जैसे इस उम्र में वो दबे रहते हैं अभी काम दबा हुआ है अभी जागा नहीं है क्रोध लोभ ईर्ष्या अभिमान आदि छोटे बच्चे में सो रहे हैं अभी है इसमें वो सब सो रहे और जैसे 15-16 साल की उमर होगी फिर देखना मिलेगा, सब जागना शुरू हो शुरु होत अवस्था आलंबन है समुखी भाव जे आलमबन समने आयेगा तो जाग जाय अमुक अमुक वस्तू में. जो राग है वी सो रागेगा राग। अवसरा तो ये प्रसुप्त अवस्था हुई अब एक और बात कहते हैं प्रसंगवश कि हमारे चित्त में जो क्लेश है वो सो रहे हैं या मर गए ये कैसे पता चलेगा मान लो कोई कोई आलम्बन उपस्थित हुआ और वो क्लेश नहीं जागा राग नहीं जागा अविद्या नहीं जागी द्वेश नहीं जागा आगे से चलेगा वो जागर मतलब सो सोरा या मर गया तो उसके लिए आगे बताते हैं प्रसंगिक रूप से आगे पढ़िए प्रसंख्या प्रसंख्या दग्ध क्लेश बीज दग्ध क्लेश बीज सम्मुखी भूते अपनी सम्मुखी भूत आलम्बने आलम्बने न असौ न अस पुनः अस्थि पुनः अस्थि तो जो प्रसंख्यान वो जो प्रसंख्यन वाला है जिसको तत्व ज्ञान हो गया वैराग्य हो गया समाधि हो गई और उसने सारे तपस्या की खूब जम करके लंबे समय तक तो ऐसे व्यक्ति का समाधि वाले व्यक्ति का दग्ध क्लेश बीज से उसने क्लेश बीज को दग्ध कर दिया जला दिया जैसे सूर्य उदाहरण दिया था भट्टी में चना दिया गेहूं को भून दिया मकई को भून दिया और वो दग्ध हो गया जल उसको खेत में डालो तो नहीं होगा कितनी मिट्टी खाद लगाओ पानी लगाओ अब कुछ नहीं होगा उसका अंकुर उत्पादन सामर्थ्य नष्ट हो गया तो इसी तरह से जब योगी व्यक्ति समाधि लगा लगा करके इन क्लेशों को दग बीज बना देता है जला देता है तब क्या होता है सम्मुखी भूतें अपनी आलम्बन है तब आलम्बन उपस्थित होने पर भी काम क्रोध लोग ईर्ष्या द्वेश अभिमान आदि आदि के अवसर उपस्थित होंगे खूब चांस मिलेगा खूब अवसर मिलेगा लोग भाई कर लो जो करना अब मौका है इसका लाभ उठा लो तो सारे अवसर उपस्थित होने पर भी वो उसमें जागृता ही दी काम क्रोध लोग ईर्ष्या द्वेश अभिमान जागृता ही दी एक बार आलंबन उपस्थित हुआ नहीं जागा दो बार हुआ नहीं जागा तीन बार हुआ नहीं जागा दो सर् चार सांग सर्व दस सर्व देखते रे जागे नहीं। तो दस सर्व जग नाही जागे और पंद्राल जे जीता है, तब तागता दगदवी अतम होग नाही जाग नीला यदी सोरा होता तो जाग जाता सोया हवा व्यक्ती जागता मरा जागता जिस जगा जगा के थक गे उचताही नाही खूप आलंबन आयुष्या बहुतसे अवसर आय जगाने फिरवी नाही जागा तो अब अब तो कह रहे हैं समजना चंबन उपस्थित होणे परनरस्ती व्हिगता समने प्ररोही प्रारोह जो बीज जल ही गाव अंकुर कैसे फुटेगा फूटता दीज हो गया तो कितने ही आलम्बन उपस्थित होते रहे अब नहीं जाएगा तो वो दग्दीज किसका होता है वो आगे बताते हैं अतः क्षीण क्लेश दग्ध बीज हो जाएगा ये पांचवी अवस्था है क्लेशों की अंतिम पांचवी अवस्था तो दग्ध बीज का अंकुर नहीं फूटेगा इसलिए क्षीण वो व्यक्ति क्षीण क्लिश कलाय जिल्ह्या हो उत्पन्न नाही हो करता अंकुर अगला जनम्या का बीज जल गया, हो गया नष्ट हो गो हो अगला जनम नाही होगा अंकुर अंकुर का कारण ही खतम होीज खे ज्ल्ट हो गया, तब उसका नाम होगा कुशला असली कुशल तो ये है जिसको हम एक्सपर्ट बोलते है ना तो ये व्यक्ति इस काम में एक्सपर्ट है कोई मशीन चलाने में एक्सपर्ट है कोई मशीन को मेनटेन करने में एक्सपर्ट है कोई मैन्यूफेक्चरिंग में एक्सपर्ट है हर चीज हरेक व्यक्ति अलग अलग काम में एक्सपर्ट है तो ये जो जो कुशल है एक्सपर्ट है ये आदमी जिसने संस्कारों को क्लेशों को सबको तकबीज कर दिया ये जीवन जीने में एक्सपर्ट है ये किस चीज का एक्सपर्ट है जीवन जीने में इसको समझ में आया है जीवन कैसे जीना चाहिए तो इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है इसने सीखा कैसे काम से क्रोध से लोभ से राग से द्वेष से अविद्या से मृत्यु के भय से कैसे बचना वो हर चीज का सामना कर सकता है कर लिया और पांचों क्लेश मारे डाले अविद्या अस्मिता भी राग भी द्वेश भी अविवय भी सब मारे डाले बस वही एक्सपर्ट है और बस उसी का फिर मोक्ष होने वाला है इसलिए उसको कहा चरम देखा वो अंतिम शरीर वाला है ये उसका आखिरी शरीर है बस ये शरीर छूटते ही मोक्ष में जाएगा ये है मोक्ष का रास्ता तो पांच क्लेश हमें दगबीज करने पड़ेंगे तब मोक्ष होगा जो व्यक्ति इस काम को करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा जब तक पांच क्लेश दगबीज नहीं होंगे तब तक फिर अगला दिन क्योंकि अविध्या बची हुई है वो कमजोर भले हो गई लेकिन अभी वो मरी नहीं है जब तक बीज मरा नहीं है तो अवसर आते ही कार्य को उत्पन्न करेगा तो इस प्रकार से ये अविद्या इन पांचों क्लेशों का खेत है सबका नेता है सबका लीडर है सबकी मां है और ये जब तक जीवित है सारे क्लेश जीवित है ये जब तक रहेगी तब तक सारे क्लेश रहेंगे जब तक ये सारे रहेंगे तब तक अगला जन्म होता रहेगा जब ये सारे मर जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा इसलिए उसको कुशल और चरम चरमदेह इस नाम से कहा जाता तत्र इवो, सा, दग्द भीज भावा पंचमी क्लेशावस्था ना अन्यत्र ना इति।, इति ये जो पांचवी दग्ध बीज भाव अवस्था है क्लेशों की ये उसी में होती है योगी में चरमदेह में जिसने खूब तपस्या की तत्व ज्ञान प्राप्त किया ज्ञान प्राप्त किया वैराग्य प्राप्त किया समाधि लगाई उसी व्यक्ति में ये पांचवी अवस्था आती है नही जिसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ वैराग्य नहीं हुआ उसको ये नहीं आएगी उसके चार में कहीं न कहीं होगा प्रसुप्त होगा तनु होगा विच्छिन्न होगा उदार होगा वो उसके क्लेशाओ में रहेंगे पांचवी तो केवल उसी में आएगी जिसने समाधि प्राप्त की और समाधि प्राप्त करते ही तुरंत दर्द नहीं होगा उसके बाद भी बहुत लंबा समय लगेगा इनको तकबीज बनाने में मारने में पहले बाद में हमने पढ़ा था ना संस्कार शेषा अन्य असम्रज्ञा समाधि में संस्कार बचे रहते तो जैसे ही असम्रज्ञा समाधि में एंट्री करेंगे प्रवेश करेंगे तो तुरंत सारे संस्कार और क्लेश नष्ट नहीं होने वाले लंबा समय लगेगा उसको धीरे धीरे धीरे धीरे मारना पड़ेगा रोज अभ्यास करना पड़ेगा कोई भी व्यक्ति को दो चार दिन में या दो चार साल में साइंटिस्ट नहीं बन जाता उसको 40-50 साल मेहनत करनी पड़ती है तब जाके उसको समझ में आता है साइंस क्या चीज है, फिजिक्स क्या चीज है तो ऐसे ही यहां समाधि प्राप्त करने के बाद भी बहुत लंबे समय तक इन क्लेशों को मारते रहना पड़ेगा अभ्यास करना पड़ेगा तब जाके सारे मरेंगे जब ये मरेंगे तब उसका मोक्ष होगा वो अंतिम शरीर वाला है चरमदेगा तो ये पांचवी अवस्था उसी में होती है न अन्यत्र और किसी मनुष्य में नहीं होती और किसी व्यक्ति में नहीं होती प्राणियों का तो सवाल ही नहीं वो तो रास्ता ही एक मनुष्य को मालूम है योग का बस योग से ही हो सकता मोक्ष और कोई रास्ता नहीं जो आज गाय घोड़े कुत्ते गिल्ली पशु पक्षी प्राणी है ये भी अगर मोक्ष में जाना चाहेंगे तो दंड भोग करके इनको वापस मनुष्य बनना पड़ेगा पशु पक्षी बनी में दंड पूरा करके लौट के वापस मनुष्य बनना पड़ेगा और फिर यही से होकर योग का रास्ता है रास्ता एक ही है, सब के लिए वो ये योग का रास्ता है और मोक्ष उसका अंतिम लक्ष्य वहाँ तक पहुँचा देगा चलिए आगे बढ़ते है सताम सताम क्लेशान तदा बीज सामर्थ्यम बीज सामर्थ्य विषय सम्मुखी भावे स, सम्मुखी भावे अपनी सती सता क्लेशा जो सत्तात्मक क्लेश थे सत्तात्मक जो विद्यमान थे क्लेश उनका तदा, वो करने के बाद। उनका जला दिया गया समाधि विद्यमान थे उनका अंकुर उत्पादन सामर्थ्य समाधि के माध्यम से जला दिया गया तत्व चैन की अग्नि से नष्ट कर दिया गया इस प्रकार से विषय से सम्मी भावे अपनी सती विशय उपस्थित होने पर भी काम क्रोध लोग अवसर उत्पन्न होने पर भी प्राप्त होने पर भी नवतीम प्रबोधन फिर इनका जागरण नहीं होता ये मर चुके चल गए पूरे खत्म हो गए कितने ही अवसर आते रहे कितने ही बड़े बड़े प्रलोभन मिले की हम तुमको राजा बना देंगे मंत्री बना देंगे मिनिस्टर बना देंगे और हजारों करोड़ रूपया संपत्ति देंगे तुम ये काम छोड़ दो ये समाधि समाधि छोड़ दो और हमारे साथ लग जाओ व्यापार बिजनेस नहीं स्वीकार करेगा उसको कितने बड़े प्रलोभन आए स्वीकार नहीं करेगा क्लेश अविद्या, राग इस प्रकार से इतनी चर्चा में हमने दो बातें बता दी व्यास जी कह रहे हैं उप्ता प्रसुप्ति एक तो प्रसुप्त अवस्था बता दी और दूसरी दगद नाम अप्रबोध जो दग्ध बीज हो चुके हैं उनका जागरण न होना ये दो बात अब तक बता दी तो कुल मिलाकर आप पांच अवस्थाएं हो गई पांचवी और पांचवी बताई दग्ध बीज भाव तो इन पांच में से दो की चर्चा हो गई क्लेश कब सो रहे हैं और कब वो जल के मर गए नष्ट हो गए खत्म हो गए इतनी बात कह दी ठीक है आगे चलें, पढ़िए आगे मेरे साथ तनुत्व अब दूसरी तीसरी स्थिति को बताएंगे पांच में से तीसरी तनु अवस्था तनुत्व मुच्यते, प्रतिपक्ष भावना प्रतिपक्ष भावना उपहता उपहता क्लेशा क्लेशा तनवो भवंती तनु तनु तन व प्रवचन हो जो क्लेशा वोचन है उसका विशेषण है तनु भवंती क्लेश तन हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है कैसे होती है प्रतिपक्ष भावना उपहता जब प्रतिपक्ष भावना से इनकी पिटाई की जाती है एक कहती वो जेल में ले जाओ और हंटर से उसकी पिटाई करो देखो बेचारे की अलग खस्ता हो जाएगी खराब हो जाएगी ना हालत थक जाएगा ना शक्ति कमजोर हो जाएगी मार खा खाकर तो जैसे कैदी की पिटाई होती है हंटर से ऐसे ही इन क्लेशों की पिटाई होती है हंटर से इसका हंटर है प्रतिपक्ष भावना प्रतिपक्ष भावना का अर्थ है विरुद्ध भावना प्रतिपक्ष माने विरोध विरोधी भावना से इन क्लेशों की पिटाई होती है कैसे होती है वो जैसे सामने गुलाब जामुन आया पहिले बहुत बार खा रखायर खूप सूख लिया जैसे आलमन गुलाब जामुन आलमन जे समने आता है, तो राग जाग जाते अरे वाह आज तो अच्छे अच्छे गरम गरम लाल लहान गुलाब जामुन है बडे स्वादिष्ट ताजे ताजे बने हुए है लोक जैसे राग उठता है राग उठ प्रतिपक्ष भावना करोध करो नाही सुख नाही खतरा सुख लिया बढेगा राग बढेगा मजबूत होता जायगा फिर पुनर्जन होगा बार बार संसार पडेगे मोक्ष नाही होत झंझट इस विरोध करीने खाना होगा तो खालगे कोण बाहेर सुख लिने केले नाही खाना पीना देखना सुनना घूमना फिरना कोई भी काम करना हो सुख लेने के लिए नहीं करना क्योंकि सुख लिया और राग हुआ सुखानुशा ही राग अभी बताएंगे आगे सुख लेते ही उसमें राग होता है गर्मी लगती है पंखा चलाओ कोई बात नहीं गर्मी से बचने के लिए शरीर की रक्षा के लिए अपने शरीर की शक्ति की रक्षा के लिए उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए पंखा चलाओ कोई आपत्ति है पंखे का सुखने आहा ठीवायची वाह मजा आजगा एसी चला ठीक आहे बाहेर देखो चिग्री तापमान है और कार बैठक और तापमान पच्च डिग्री पे बढयांडक मे मजा आह चौस बाईस डिग्री पे आय ए का मजा आता ऐसे नाही एसी चला मत लोक सुख मत लो बस गरमी चे बचाव करो ताकी हमारी क्षमता बनी काम करी समजा समजलीजे ये एक दो उदाहरण दिले क्षमता लिए, केले के के के स्वास्थ वृद्धी केली गुलाब जामुन खाऊ मक्कन खाऊ भलाई खाव मिठाई खाऊ सब खाओ सावधान रखणी नोगा न योगाभ्यास खाणे को मना नाही आहे सुखी मनाई सुख बनव मना सुख, सुख नाही कर विरोध करेगे सु प्रतिक्ष भावना तो मन में विचार उठेगा बडी अच्छी आयटम आई लोक मनसे विरोध करो नाही सुख नाही लो बस जीने खा लो सडक पे चल रजार आता खडा मॉल आहोत सारा समान सजा हुआ अच्छी अच्छी वेरायटी चमक दमक वली फॅशन वली आयटम यलमबन है ये सारे आलंबन, वो हमारे सामने आते हैं और हमारे अंदर क्लेशों को जगाते हैं अविद्या को जगाते हैं राग को जगाते हैं द्वेश को जगाते हैं तो जब जब आलंबन सामने आएगा ये सारे क्लेश जागेगा और उस समय क्या करना इनकी पिटाई करनी है इस अंतर से नहीं इसका सुख नहीं लेना कोई चीज खरीदनी है तो खरीद लो कोई बात नहीं जीवन रक्षा के लिए खरीद लो खाने की पीने की कपड़े की सोना की चांदी की जो भी खरीदना बस जीवन चलाने के लिए खरीद लो कोई बात नहीं बस ऐसे टाइम पास करना सुख नहीं लेना इस तरह से वो प्रतिपक्ष भावना से उसका विरोध करेंगे तो इस विरोध के करने से उस क्लेश की पिटाई होगी उस पिटाई से वो कमजोर हो जाएगा उसकी ताकत घट जाएगी अगर आपने मन में उसका समर्थन कर दिया हाँ ये आइटम तो बहुत अच्छी है ये बहुत जचेगी है पार्टी में जाएंगे शादी में और ये आइटम कान में पहनेंगे ये गले में पहनेंगे ये ऐसे कपड़े पहनेंगे लोग कहेंगे वहाँ है, अच्छे डिजाइन डिझाईन केला बरी प्रशंसा करेगे बहुत आय अगर भावनाग ब खतरा बढने ठीक आहे अच्छी आयटम है खरी पहिन लो आपला काम चला अर्टी मे जे शादी मेशतो पहिन के जानेगे ना जो भी ठिकाक लागे थोडासा ठीक ठाकू बस ठीक ठाक लगे इधर नहीं ज्यादा फैशन नहीं प्रशंसा सुनने की भावना नहीं रखनी या हम ऐसी आइटम पहन के जाएंगे कि लोग हमारी प्रशंसा करें उस भावना से नहीं बस ठीक ठाक लगना चाहिए समाज का व्यवहार है निभाना इस भावना से चल जाएंगे कोई बात तो फिर ऐसे करेंगे तो क्लेश कमजोर हो जाएगा वो राग कमजोर होगा अविद्या कमजोर होगी इस तरह से प्रतिपक्ष भावना से क्लेशों की पिटाई कर करके इनकी शक्ति को कमजोर किया जाता है और ये सारे दिन करना पडेगा जब भी आपके जबी आपलंबन उपस्थित होगा तो क्लश तो जागेगा राग जागेगा कही द्वेष जागेगा कि कुछ कुछ और उस समय आपको सावधान रहना पडेगा अगर आपने उस क्लश का विरोध किया ठीक आहे वमजोर पड जायगा और अगर आपण समर्थन कर हां हां ठीक आहे अच्छी बाब आहे फॅशन की चिजी खरीदनी सारी दुन्या खरीद रे अभि खरी क्या मु बात्री सब लोग पार्टी मे अखले खा रा खा लगे क्या फर्क पडता अलग काम थोडी करदि उका समर्थन करेग राग बढ जायगा द्वेष का समर्थन किया बढ जायगा अविद्या का समर्थन किया अविोद्या बढ जायगी इसिये कहते हैं, इनकी पिटाई करो और इनको कमजोर करो इनका समर्थन मत करो हे सारा हमकोही करणार अपने अंदर से मन से ही करना करणार सारा काम सारे दिन यही काम करे तो जो सावधान को पीटता क्लिष कमजोर हो वो योग म आगे बे काम करण दे हा सबके उदाहरण दे उदाहरण दे उदाहरण सुनीय द्वेष का आपण झगडा होगा कल्पना करू छ महिना पहिले आपण झूठा आरोप लगाया बॉस कोिकायत कर ये करता येते आधा काम करता आधा इधर उधर टाइम पास करता रहता और कंपनी का नुकसान करता ऐस झूटी शिकायत करट मार्शल करू क्या बाय तुम्ही ॲसि शिकायत आई काम नाही करते क्या नाही साहेब मराम्लुन अपटूट मिकॉर्ड देखली मेरा काम बिल्कुल ठीक आहे सी सम परता सही सम परता हा पर एडवास मे काम पूरा करता हूं मैंने कोण कमी नहीं की काम में कोई गती नहीं की खाम खाज उठा रो तो ने रिकॉर्ड चेक करी तो रिकॉर्ड देखा तो आपण परफेक्ट बिलकुल ठीक आहे इनकम बिलकुल कम्प्लीट है टाइम परिस्थिती बॉस पो संतोष होगे छूट गे बॉस पीछा छूट गे वी गुडबिल खराब नाही होई लेकिन जिस व्यक्ति ने आपके लिए जूठा रोप लगाया था उस पर जरूर गुस्सा आएगा दुष्ट आदमी है हमारी गुड़ खराब करता है तो उसके साथ आपको द्वेश हो जाएगा उसने आपका नुकसान किया अब रोज ऑफिस आते है आप और रोज आप उसको देखते हैं जब जब उसकी शक्ल देखेंगे आपको गुस्सा आएगा वो क्रोध जागेगा से द्वेष उठेगा तो वो आलंबन है वो व्यक्ति वो सामने आते ही आपको वो घटना याद आएगी और उससे आपका द्वेष जागेगा अब क्या करना आपको सावधान रहना यदि आप उस व्यक्ति को देखकर अंदर से फिर क्रोधित होते हैं द्वेश उठता है गुस्सा आता है जलन होती है ये वही दुष्ट आदमी है जिसने मुझ पर आरोप लगाया था और चलो इसको देखूंगा मैं मेरा भी मौका आने दो जिसने मुझ पर आरोप लगाया मैं इस पर तीन लगाऊंगा ॲस लगाऊंगा पनी भी मी पसीना आजगा नी याद आज ॲसा लगाऊस अगर सोच लिया द्वेष काढ जायगा क्रोध बढेगा द्वेष बढेगा या द्वेष बढता जाय आप हर रोज अवसर की प्रतीक्षा मेगे अवसर तलाश मेंगे में हो का मौका मिळे कब इसो पटकी मारे ॲसा नाही करणारका विरोध करणार ठीक है उसने आरोप लगाया गलत किया अन्याय किया झूठ आरोप लगाया फलतू बदनाम किया कोई बात नहीं वो तपस्या करनी पड़ेगी ना तपस्या करने के लिए तीन शब्द याद करने कोई बात नहीं ये संसार है ऐसा ही कुछ नेगेटिव माइंड बनाइए कुछ नेगेटिव भी सोचिए सारा पॉजिटिव नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं दुनिया वैसा नहीं चलेगी बल्कि ये सोचना चाहिए जैसा हम चाहते हैं मारी नहीं वो अनुसारही इच्छा से चलेंगे हर व्यक्ती स्वतंत्र है स्वतंत्र का मतलब क्या वही करेगा अस्तव मे सही हो गे अलग बात करेगा वही जो ठीक करता आपोक पसंद आती क्या अच्छा आप जलदी सो जा पसंद आता आपते लोक पसंद नाही आता आप व्यायाम करते लोक पसंद नहीं आता आप शाकाहारी भोजन खाते लोक पसंद नहीं आता आपली हो, मे शराब नाही पीते तो लोगों को पसंद नाही आता तो आपण बाहेो पसंद नाही आती तो आपली मर्जी जीते इच्छा जीते आपला ध्यान रखता हमारे कारण दुसरे कोलतू कष्ट ना हो कष्ट नाही देवन जिने मेन स्वतंत्र हैी इच्छा बुद्धी जियेंगे जो हमे ठीक लगता है, वो हम करी का अधीन थोडी गुलामी थोडी आपले लिहि सोचते मी स्वतंत्र हा जैसी मेरी बुद्धि जैसे मेरे संस्कार जैसी मेरी इच्छा मी वैसाही जिऊंगा ऐसे हर व्यक्ती सोचता मे स्वतंत्र हैशी मेरी बुद्धि जैसे मेरी इच्छा जैसे मेरे संस्कार मे वैसे जिऊंगा तो उनकी और आपकी में आपण बुद्धी मे फरक आपण जीना रोकि संस्कार बुद्धी ऐसे नाही संस्कार खराब दुसरे कोण करणे मजा लगे उनको येत लसन पडाया बहुत सी फिल्मे देखी कहा पढी नाटक देखे सिरियल देखे औरमे यो सीखा वेलन को फॉलो करो हिरो फॉलो करता विलन को, को फॉलो करता येत बनालन को फॉलो करो परेशान करो दुसरे को तंग करो का अत्याचार कर अन्याय करो फे हजा लो फिर हसो मजा आता उशी ढंग चेमको आपली इच्छा चे जीनास वल्टा सीठा करेगा मनकर चले दुसरा व्यक्ती आपरुद्ध काम करेगा जन बेगा आपस्कार खराब हैकी बुद्धी खराब हैकी इच्छा ऐसी आपल्या ढंगा आहे तब आप स्वतंत्र है जी रे आपली इच्छा जी राह हमारे कर्म का फलको मीगा दुसरे कर्म का फलो मिर हम किंवा दुखी होुसरा सूत्र जोडा जोडा थांबे ईश्वर न्याय करे उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए अपना बचाव जरूर कीजिए अपनी सुरक्षा पूरी रखे और बस फिर उसको भगवान के न्याय पर छोड़ दे तो अब क्या होगा आप उससे देश नहीं करेंगे उस घटना को ही छोड़ देंगे उस पर सोचना ही बंद कर दे आपने उस घटना को ईश्वर के न्याय पर छोड़ा या नहीं छोड़ा इसकी क्या पहचान है कि आपने उस घटना पे सोचना ही बंद कर दिया विचार ही नहीं करना कुछ भी नहीं अगर आप इतना कर सकते हैं इतने समर्थ हैं, तो समझ लो आपने ईश्वर के न्याय को छोड़ दिया उसको दिमाग से ही हटा दो उसकी क्या कीमत है बेकार आदमी है घटिया आदमी है गंदे काम करता है उल्ट रोग लगाता है इसके बारे में सोचकर मैं अपना टाइम से बर्बाद करूं मेरा समय बहुत कीमती है घट्या बेकार आदमी खर्च करू एक नुकसान अर आपला बर्बाद करू सोच सोच के और सोचण्यास हात मे आयगा मेळा टाइम बर्बाद होणार काम करता हूं। मेरे पास पडणे का काम है पास ध्यान लगाने का काम है खाने पिणेम का परिवार का समाज का, का कितने सारे काम ऑफिस का काम सोस्टेक्ट हा हटा, हटा दिया, लिस्ट में से निकाल आदमी बस आपल्या ईश्वर के न्याय पे छोड दस्त राही और आप उदाहरण होगा विरोधी हमने दुख देकर भावना थी इसमें उपेक्षा हाँ यहाँ पर प्रतिपक्ष भावना ये है की उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ देना प्रतिपक्ष का अर्थ है की उसका विरोध करो मन में क्लेश उठा इससे द्वेश करना इसका विरोध करो द्वेश नहीं करना करणार उपेक्षा करणे इग्नोर करणारे भावना प्रश्न उठे उपेक्षा इग्नोर करे क्यो नाही सोच अगर द्वेष करते हैं, तो हमको दंड हमको दंड देगा, हमारा विचार संस्कार बिगडेगा हमारा मोक्ष दूर हो जाएगा। काम बढ जाएगा, फिर फे वापस तो मारनाही पडेगा द्वेष अभि न मारे इतना लो बढाय काम कोस सोच करी ब्रेक लगा देवेष नाही करणार ईश्वर आपल्या आप करले जो करणार बैठे है न्याय करणे समो नष्ट करी काम केली आप चो शिकायत करो या मत करोस करणाही करणार हिसा जिम्मेदारी रखी ईश्वरने व हर व्यक्ती का हिस देखता राहिला िम्मेदारी सारे कर्मों का ठीक ठिक न्याय चे फल दूंगा अच्छे का अच्छा दूंगा बुरे का बुरा जो अच्छा किया, और जो किया उसको भी उसके अच्छे का अच्छा मिळेगा बे का बुराष्ट बैठा बँक का मॅनेजर आपली ड्यूटी है वो बैठा हा काम केली अपेक्षा काम केली सोचे टाइम बर्बाद होणार क्यू खराब करणार कितने लोक पॉलिटिक्स पे बाहेर उदाहरण देखेगे बहुतसे बैठेंगे एक घालत डेड घाल पॉलिटिक्स पे बाच नाही फलना मंत्री खराब है फलनी पार्टी खराब है तुम्ही करण्याचे लाभ क्या होगा तुम्ही कोकेसोगे को पार्टी कोधार दोगे क्या इलाज किया तुमारे पास कुठे नाही आपण डेढ घा टाइम परत करू स्वाध्याय करते कोई रोगी की सेवा करते कोण गाय कोणी पिला देते, किसी चारा खा दे पशु पक्षी कोण पुण्यो मिलता तो सारा टाइम बर्बादूया ना फालतू दिमाग थका थगा कि वापर आता जो काम हमारे बस का नाही आहे ताकत से बाहेर हैस क्यो सम नष्ट करते हैं। और चलो एक बारख लिया समज लि देश की क्या स्थिती समज नाही आता अर बीस बार क्यो रिपीट करेस रिझल्ट झिरो आयोग होणार ॲसी बातो मे आपण नाही लगान फालतू की बाहेर अधिकारांनी जिस में हम कुछ परिवर्तन नाही लागते उसमे मत खराब करो और छे आदमी बैठकी चर्चा छेड दे अच्छा भाई मे थोडा जरा काम है मे अभि जाता हा ॲस बहानं मार के वहां से निकल जाऊ जो आपण खराब करते कर आप करोर अगर ॲसी चर्चा करीत योजना बनाव काम करो रिझल्ट आता तो ठीक है, चर्चा करण्या योजना ना कोई काम करेगे खाली तो वो कोई करेगे तर वी समजदारी नाही आपला समाज नष्टमतो इस प्रकार से राग से बचने के लिए तो उसका विरोध करेगे मुसुख नाही विरोध करणारका प्रतिपक्ष भावना होईल और जे द्वेष आता है, तो उसका भी प्रतिपक्ष भावना कर मुझे द्वेश नहीं करना नहीं तो मेरा मोक्ष दूर हो जाएगा और मैं उल्टा सीधा द्वेश करूंगा और पाप होगा मुझे दंड भोगना पड़ेगा तो मैं अपना दंड क्यों भोग को ब्रेक लगा देगी ये द्वेश को रोक लगा दी ऐसे वो कमजोर होते जाए ऐसे ही मृत्यु का भय आएगा तो मृत्यु का भय लगेगा कि वो हो वहां जाएंगे मर जाएंगे कौन मर जाएगा शरीर मरेगा क्या मैं शरीर हा मेमा हरुगा नाही तो, तो मरुंगा नाही मेरे कोणत्या शरीर मिळेगाव दुसरा मिळत शरीर के मरने से मेरा बिगडता नाही मे अलग चिज हा शरीर अलग चिज डरने का काम आपण काम कि जाऊ मोठे जाऊ जो मेरा धर्म है जो मेरा कर्तव्य है मुलन करणार न्याय करना बुद्धिमत्ता करणारा करणारू किती परेशान नाही करना पर मे आपल्या कर्तव्य कर्म का पलन करणार खाम हार धाड करे कुठ धमकी देल करे फे डरने जरूर नाही मुली सुरक्षा करणे और आपण काम करत नाही डर के जी ना अच्छा नि जिओानदारी जिओ बुद्धिमत्ता जिओ स्वाभिमानसे जिओ और निर्भय होकर के जियो मैं आत्मा हूं कोई मुझे मार नहीं सकता ऐसी भावना बना करके तो मृत्यु का जो भय है वो भी कमजोर पड़ जाएगा इस तरह से उसका विरोध करना ऐसी अविद्या है संसार में दुख अधिक है और लोग मानते हैं सुख अधिक ये अविद्या तो जब भी संसार में निकलते हैं बाजार में निकलते हैं वह अच्छा बाजार है अच्छे अच्छे लोग हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बड़ा एक दूसरे को सुख देते हैं और खाने पीने की सब तरह की अच्छी चीजें सुखदायक है अगर हम ऐसा देख रहे हैं तो ये अविद्या है ये सारी चीजें सुखदायक नहीं है इन चीजों में जितना सुख हमें प्रतीत हो रहा है उतना नहीं है सुख थोड़ा सा है दुख बहुत सारा है अविद्या की दृष्टी देख रे सुख अधिक देखर दुःख कम देख रा या तर बिलकुल नाही देख रे दुःखा सुखी सुख देखर या दुःख सुख अधिक देखर अविद्या तो येत अटॅक करत सारा दिन, दिन अविद्या हावी राहती सारा दिन उसका विरोध करणार प्रतिपक्ष भावना नाही नाही मे बोच राहा चिज ज्यादा सुखदायक नाही आहे थोडासा सुख दे बस ये दो चार मनट काही सुख आहे ज्यादा लंबा नाही मे समज रहा घंटे सुख मिळेगा बीस घंटे सुख मिळेगा और सारे जीवन मिलता मैं समझ सारा जीवन सुखा मी ॲसा समज रहा मेरी सारा जीवन सुख नाही देरोध करणार जो भी वस्तु सुखदायक दिसत विरोध कर थोडासा सुख देख दे चार दुःख देार गुणा दुःख दे अब हमने ऐसा सोच के उस अविद्या का विरोध कर दिया तो वो अविद्या कमजोर पड़ जाएगी ये सारा दिन करना पड़ेगा इसका नाम है योग ये है अभ्यास, हो अब जो इतनी मेहनत करेगा सुबह से रात तक हर समय सावधान रहेगा वो जीत जाएगा उसके क्लेश कमजोर हो जाएंगे वो टेंशन के बिना जिएगा शांति से जिएगा आनंद से जिएगा निर्भय होकर जिएगा वो कुशल बनेगा उसको समझ में आएगा जिंदगी को कैसे जीना चाहिए ये है जीने की कला उसको समझ में आएगा तो इस तरह से हम सब क्लेटों का विरोध करते जाए अस्मिता।, अस्मिता का उदाहरण ये है थोड़ा ये समझने में कठिन है मोटे तौर पे समझ लेते हैं इसको इसकी परिभाषा है आत्मा और बुद्धि दोनों को एक समझ जबकि ये दो अलग अलग चीज है आत्मा चेतन बुद्धि जड़ आत्मा भोक्ता है बुद्धि भोगने का साधन है ठीक है आत्मा अमर नित्य अजर अमर है बुद्धि बनती है टूटती है वो अजर अमर नहीं है दो अलग अलग चीज है फिर भी व्यक्ति इन दोनों को एक मान लेता है जिसका नाम है अस्मिता अस्मिता क्लेश अब इसका मोटा सा उदाहरण यह है व्यावहारिक जब व्यक्ति कोई चीज खाता है उसने मलाई खाई अच्छा स्वादिष्ट थोड़ा सा मीठा भी चिनी और अच्छी अच्छा मलाही पचास ग्राम मलाई खाई तो, मला खाई। तो क्या सोचता है ये, मैंने खाई। ये मेरे अंदर गी अन हा शरीर या आत्मा सोचता आत्मा, आत्मा। मैं आत्मा हा और वो क्या है, ये मलाई मेने खाई इसका अर्थ है की आत्मा मे मला क्या मलाई आत्मा मे घा घुसी तो वय तो शरीर में। और उसका मोटा स्थूल भाग तो पेट में चला गया, गले उतर के बीच मे रचना इंद्रियने टेस्ट पकड लिया मला जे मुह मे गीत रचनाने टेस्ट पकड लिया और बाकी स्थूल भाग पेट मे चला गया। टेस्ट पकड़ लिया रसनाइंद्रिय ने वो मन को फॉरवर्ड कर दिया उसका काम आगे मन को पहुंचा देना मन को पहुंचा दिया फिर मन में जो उसका टेस्ट आया कि कैसा स्वाद है, हाँ अच्छा है बढ़िया है क्या चीज है मलाई है बहुत अच्छा तो आत्मा बुद्धि की सहायता से निर्णय लेता है कि हाँ ये अच्छी चीज है बढ़िया है स्वादिष्ट है पहले भी खाई थी अच्छी चीज आने, आने दो इसका सुख लेते तो वो उस मलाई का सुख लेना शुरू कर देता है बुद्धि से बुद्धि उसका साधन है सुख लेने का और सुख का अनुभव किया आत्मा ने अब इस सारी प्रोसेस में हुआ ये कि जो भौतिक मलाई थी उसका जो भौतिक पार्टिकल्स थे वो भौतिक पार्टिकल भौतिक वस्तु तक तो ट्रांसफर हो जाएंगे अभौतिक आत्मा में नहीं घुसेंगे ये है सही प्रोसेस भौतिक वस्तू अभतिक वस्तू मी गोलती नाही मला मन के पास और जीवात्मा मन के अंदर देखा इधर बुद्धी चे डिसिजन लिया हा अच्छा चिज ह्या स्वादिष्ट है, है, है। तो उसका जो सारा पार्टिकल ट्रान्समिशन था भौतिक कणों का जो आगे आगे ट्रांसमिशन था स्थानांतरण वो अधिक से अधिक बुद्धि तक पहुंचेगा बुद्धि मन ये सब चीजें कनेक्ट हैं आपस में जड़ वस्तु में। तो यहां तक तो वो पहुंच जाएगा बुद्धि की सहायता से जीवात्मा से खुलेगा अनुभव करेगा की कैसा है तो जो भौतिक कणों का जो ट्रांसमिशन है बुद्धि तक आगे रुक जाएगा अब बुद्धि से आत्मा में नहीं घुसेगा कण आत्मा चेतन वस्तु है पर आम आदमी यही समझता है कि ये कण मेरे अंदर गया पचास ग्राम मलाई मेरे अंदर गई इसका नाम अस्मिता क्लेश और ऐसा मान करके वो फिर भोगता बन जाता हाँ मैंने भोगी मलाई मैंने खाई मैं हूं भोगता तो ये अस्मिता क्लेश अब यदि हम इस बात का समर्थन करते रहेंगे आज मलाई खाई पचास ग्राम वाह मजा आ गया बहुत अच्छी मलाई थी ऐसा भी सुख भी लेते रहे उसका राग भी बनता रहेगा और मलाई मेरे अंदर गई यह अस्मिता क्लश बनेगा अगर हमने इसका समर्थन किया कि मैंने खाई मे तो कल फिर वही फेगे आज मलाई खाई कल मखन खाई फिर पकोडे खाएंगे कभी पनीर के पकोडे कभी और कोई कभी प्याज के पकोडे कभी पालक के पकोडे कभी और व्यक्ती काय रोज क्या सोचेगा हा या सारी मेरे अंदर जास्मिता क्लश बढता जायगा वी संसार मे राग बने रहेगा, रोज खाता रहेगा, रहेगा सुख लेता रहेगा और सुखामिता राग द्वेष अविनिवेश मलाही मेर ने पास ऑन हो गे मेड मेसे पेट मे चली गईर बस पाचन होत बन जायगा मेरे हातो कुठ नाही आयामा हा मुला एक मिलीग्राम मलाही मी मिली। फिर मे क्यो इस रहाको कितीने सो रुपये दि या एक लाख रुपये दिमा घुसता नाही एक पैसा क्यो दुखी होले दो सो मले क्यो दुखी होुसने आपकी आत्मा में तो सूखे के सूखे झीरो सोचने रागदृषी खतम हो कोष हो। की दो रोटी मी चार मी दो ची इसको चार चम्मचला चम्मच पचार ग्राम मला मिली, इसको सो ग्राम मी अरे सॉ नी तुम एक किलो मला तो कोण फर्क तुमारी आत्मा घुसे ना युगी और हम सब केर्क पडता कोण दो किलो खाये एक किलो खाये पचास ग्राम खाय तर फर्क नाही पडता ऐसे ना ऐसे सोचने से सोचण्याचे अवि अकलेश का विरोध हो कमजोर पड जायगाम करणार अस्मिता स्वामी सत्यपती उदाहरण देबंध स्वस्वामी संबंध है सीधा सीधा अस्मिता के रूप मे नाही है थोड़ा और घुमा फिरा के शायद इसमें सेट हो जाएगा हाँ पर मैंने कहा ना वो आगे गहरी बात होगी मोटे तौर पर हम जो व्यवहार में महसूस करते हैं वो यही करते हैं कि मलाई मैं खा रहा ये खीर मैंने खाई ढाई ग्राम खीर आज मैंने खाई आज पनीर के पकौड़े मैंने खाए आज डोसा इडली मैंने खा तो आम आदमी तो ये महसूस करता वो मैं और मेरे वाली बात उतनी उसके महसूस अनुभव में नहीं आती ये आती है तो इस चीज को इस एंगल से हम देखेंगे समज मे आयगा हा अस्मिता क्लिश क्या औरका विरोध कॅसे करो की मै नाही खा रहा हूं। शरीर केली मुार मे कुठ काम करणारे जिंदा राहण्या खाना पडता शरीर कोवित रखने खा लगे थोडा एनर्जी शक्ती मिळतीये काम करणे की सुविधा मिळतीये खा लगे आत्मा मे जा अस्मिता क्लैश का विरोध हो जाय चीजो मे आगे राग द्वेष कुठ नाही बढे उसको भी ब्रेक लग जाएगी इस तरह से चलना है ठीक है आगे चलते हैं तो ये क्लेशों को कमजोर किया प्रतिपक्ष भावना से पीट पीट करके तो ये सारे दिन काम करना है अब आगे कहते हैं तथा, तथा। विच्छिद्य विद्युन आत्मन पुन पुन पुन पुन समुदाचर चौथी अवस्था आई विच्छिन अवस्था एक प्रसुती बी दुसरी तग्वीज बी तीसरी तनु अवस्था बी अोथी आहे विछिन अवस्था भाष्य के क्रम चे विच्छिद्य विच्छिद्य तथा उसी प्रकार से विच्छिद्य विच्छिद्य रुक रुक करके थोड़ा सा काम किया उसने फिर वो कुछ देर रुक गया एक घंटा आधा घंटा दो घंटा रुक, रुक गया दो घंटे बाद फिर उसने आक्रमण किया फिर आधा घंटा रुक गया फिर आधे घंटे बाद फिर हमला किया यह है रुक रुक करके कुछ कुछ देर के बाद विच्छिद्य विच्छिद्य छुप छुप करके थोड़ी देर छुप जाता है फिर सामने आता है फिर थोड़ी देर पर्दे के पीछे छुप जाता फिर सामने आता ऐसे छुप छुप करके बार बार ये हमला करता है तेन तेन आत्मना उसी उसी स्वरूप से अपने उसी उसी स्वरूप से राग होगा तो राग स्वरूप से द्वेष होगा तो द्वेश के स्वरूप से और अभिनिवेश होगा तो अपने उसी स्वरूप से जो भी क्लेश होगा वो अपने उसी उसी स्वरूप से हम पर आक्रमण करेगा पुनः पुनः समुदाय बार बार वो व्यवहार में आते हैं समुदाय चरती व्यवहार में आते क्लेश इस प्रकार से जब ये छुप छुप करके बार बार आते हैं तो जिस समय ये छुपे हुए होते हैं उस समय की स्थिति का नाम है विचिन्न विचिन्न का अर्थ है पर्दे के पीछे छुपा हुआ आपके सामने गुलाब जामुन आया तो उसको देखते ही राग जागा गुलाब जामुन का और आपको खाने की इच्छा हुई चलो भाई खा लो इसका सुख ले लो तो ये था अलंबन गुलाब जामुन सामने आते ही राग जागा ये उसका प्रबोध हो गया और आपकी इच्छा हो यह ये जो प्रबोध हुआ जाग्ञा ये राग का व्यवहार शुरू हो गया।, सामने आते ही राग गया ये जो जाग्ञ इसका नाम है उदार ये पांचवी अवस्था है उदार अवस्था इसी को कहा समुदाचरण वो व्यवहार में आता है तो जो क्लेश व्यवहार में आ रहा है चालू है त्रियान्वित है उसका नाम है उदार अवस्था तो गुलाब जामुन सामने आया उसका राग डक गया और आपने उसको खा लिया सूख ले लिया खा लिया कम्प्लीट हो गया छोड़ दिया अब अपना ऑफिस के काम में लग गए एक घंटे तक काम किया अब एक घंटे बीच में कुछ नहीं सोचा काम किया एक घंटे बाद समोसे आ गए सामने गरम गर्म वो आपका ऑफिस वाला कैंटीन वाला ले आया साहब गरम गर्म समोस बनाए ताल का खुशबू हरी आहे बहुत अच्छा खुशबू आता फट आपण आरे इच्छा करोसे जरूर हरी लाल से कृपा हरी सेसा पाहते खाऊगे तो कृपा रुके हरी चटणी खाओगे कृपया इतना मुर्ख समज रखा भगवान को चटनी खाने से आपके ऊपर कृपा कर देगा क्या बेवकूफ भीग जाग गया समोसेग छुपा हुआ था जब आप ऑफिस के काम में लगे हुए थे खाने का कोई विचार नहीं था कोई सूझ नहीं रहा था कोई योजना नहीं थी आप पूरा मन लगा के काम कर रहे थे और जैसे ही समोसे सामने आए और तुरंत राग जागा। ये एक घंटे तक वो राग छुपा हुआ था समोसे के प्रति ये है विच्छिन्न अवस्था अब इसके दो भाग करेंगे एक तो राग कैटेगरी टोटल कैटेगरी राग की जिस समय आप एक घंटे तक काम में लगे रहे तब तक राग दबा रहा छुपा रहा जागा ही नहीं किसी भी वस्तु में राग नहीं जागा एक तो टोटल राग की कैटेगरी एक घंटे बाद समोसा सामने आया और वो जाग गया तो जो जाग गया ये तो हो गया उदार और वो घंटे भर तक छुपा रहा ये हो गया बिच्छे में अब इसकी दूसरी कैटेगरी करेंगे इस राग के अंदर भी हर वस्तु का राग अलग अलग करेंगे एक सप्ताह पहले आपने समोसा खाया था तब आपको उस दिन राग हुआ था वाह बहुत अच्छा समोसा है सूख लिया उसका बहुत अच्छा लगा फिर चलो फिर कभी खाएंगे ऐसा मूड बना के आपने वो काम पूरा कर लिया खाने का अब आज सात दिन के बाद वो समोसा आपके सामने आया तो सात दिन तक वो समोसे का राग छुपा रहा अब ये पर्टिकुलर समोसे के राग की बात कर रहा हूं सात दिन के बाद जब वो आलमन सामने आया समोसा तब आपको राग जागा समोसे वाला राग पर पर्टिकुलरली तो ये जो समोसे का जो राग है, ये सात दिन तक वो छिन्न रहा ना, ये भी है साठ दिन तक विच्छिन है बारा दिन पंधरा दिन विच्छिन हैर छे महिने बागे तो कम होगे प्रसुपति ऐसेटेगरी ॲसि इनकीय सीमा बननी की को चार दिन मे जागता आता कोविंटे जागता को घंटे मे जागता है, बार बार आता राहता इतनी इतकी देर मे आता विछिन्न है छुपा हुआ है अवसर मिळते हमला करेगा इसको तो विन्न मानना चाहिए दो दिन 4 दिन पांच दिन सात दिन दस दिन पंद्रह दिन पंद्रह दिन तक ही छुपा और 15 दिन पूरे होते ही सामने आ गया हाँ यह विचिन्न था और 6 महीने तक पड़ा चुपचाप नहीं जागा 6 महीने बाद आलम्बन उपस्थित हुआ जैसे फ्रोध का उदाहरण देते छह महीने तक आपको गुस्सा नहीं आया गुस्से की घटनाएं तो आती रही ऑफिस मे घर मे सडक पे बाजार मे जी जाल्ट सीधे व्यवहार करते गुस्सा तो, तो आता ही घटनाए होती राहती फिर कोणा श्रु करता बपक श्रु करता झगडा श्रू करता कोडा कम गुस्सेवाला होता मन मन मे दुखी होकर छोड देता बस कर ठीक आहे थोडा कम गुस्सा व बोलता नाही आहे मन मन मे थोडासा पुढ जाता दुखी होता कंट्रोल करले तो महिने भर तक काही घटना आती है, वो दुखी नाही पाता एक महिने बाळासा गुस्सा भडकता फिर थोडा परेशान होती कोणत्या ज्या घटना होता फेरता एक घटना एक महिने बाकी नाही गुस्सा करणारका ड्युरेशन और लंबा करू दो महिने तीन महिने तक गुस्सा नाही आता गुस्से पे नंत्रण करता उसको और कमजोर करता वनसे विरोध करता गुस्सा नाही करणार च गुस्सा नाही करणारा न करणार विरोध करता है प्रतिपक्ष भावना हो कमजोर होता महिने गुस्सा नाही आया महिने बा एक ॲसी घटना हो गईस नाही रोक पोस आई गे गुस्सा बडा बड बडा बड बोल दिया। कुछ, नीचा घरो मे जे होता ही सास बहू केगडे होते राहते बहुदन सहन करती महिना दो महिना मेंन, दो महिने अगदी बिजली दो बाद बढ़का।, बढ़का तो इसको बानु अवस्था काही और एक ने देखा की छे महिना होगे गुस्सा आयाही नाही बहुत अच्छा चल रासा नाही आया महिना बीत ग एक साल बीत बीतिया गुस्सा ही नहीं आया फिर दो साल हो गए गुस्सा जागा ही नहीं दो साल के बाद जागा एक दिन तो उसको पता चला भी गुस्सा खत्म नहीं हुआ है मेरा। <laughs> अभी चुपचाप सो रहा था वो ये है प्रसुप्त अवस्था दो साल के बाद जागा तीन साल के बाद जागा एक दिन जाग गया दो साल में तीन साल में चार साल में पांच साल में जागा अगर जाग गया तो समझ लो सो रहा था अभी मरा नहीं था मरा हुआ नहीं जागता सोया हुआ जागता है पांच साल बाद भी जाग गया तो समझ लो अभी मरा नहीं है अभी ये प्रसुप्त अवस्था है तो प्रसुप्त की मिनिमम जो ड्यूरेशन है कम से कम एक वर्ष तो गिननी चाहिए एक साल तक आपको गुस्सा नहीं आया तो समझो वो अब सो गया एक साल में जागता दो साल में जागता ये प्रसुप्त अवस्था है और दो चार महीने में जागता है तो फिर ये तन हो और हर दो चार दिन में जागता है तो विच्छिन्न है और जो चालू है व्यवहार में वो उदार है दिनभर कोय नाई तो उदार राहता ना है नाई राग द्वेष च्वेष चलता सृष्टी काम हाग विराग ओर योगा सृष्टी जग द्वेष चलू राहता सृष्टी जो चिज समने आता राग अनुकूल है तो राग प्रतिकूल है द्वेष आपल्या आया बहुत अच्छा है आपख देता है, तो उसको राग होयगा और व दुश्मन आयािसवाला जिने आरोप लगाया द्वेष हो तो ये तो सारे दिन चलता ही रहता तो ये थी जब तक वो क्लेश छुपा रहे तो उसका क्या नाम वो विच्छि अवस्था है छुपा रहे जब तक ठीक हो गया इसके और व्याख्या करते हैं आगे कथम कथम राग काले राग काले क्रोध से क्रोधना क्रोध चरती समुदार चरती तो विच्छिन कॅसे होते व्याख्या करते हैं, कि राग के काल में मे क्रोधे ना गुलाब जामुन है क्रोध नये अब क्रोध, <laughs> क्रोध दबाहे राग चे व्यस्त रे राग मे व्यस्त रे गुलाब जामुन खाते सुखलेते रे और समने मित्र बाते करते गप्शप मारते रे तो अभी मित्र का राग है गुलाब जामन का राग है उदारौकर गे काम पूर ठीक चे नोकर साहेब आज तो काम पूरा नहीं, हुआ, आग तुरंत क्रोध जायगाय नायक हमारा काम बिगाडया तुझे कित बार का तू काम नी करता अोध जान जब त गुलाब जामुन का राग चल रहा था तब तक यह क्रोध नहीं दिख रहा था यह छुपा हुआ था इसलिए उस समय यह क्रोध है दस मिनट तक जब तक वो छुपा हुआ है तो कहते हैं राग के काल में क्रोध के न देखा जाने से राग के काल में क्रोध नहीं दिखता वो व्यवहार में नहीं आता राग का काम पूरा हो गया और क्रोध का शुरू हो गया जो शुरू हो गया वो हो गया और जो गुलाब जामुन का राग था वो दब गया जो दब गया वो जो चालू हो गया वो उधार है बस ये फर्क है पांच दस मिनट में कुछ ना कुछ चालू होता ही रहता है नया नया और जो चल रहा था वो छुप जाता है पीछे वाला छुप जाता है आगे वाला शुरू हो जाता है तो जो छुप गया बंद हो गया काम बंद हो गया जिसका वो भी हो गया और जिसका शुरू हो गया वो उधार तो क्रोध शुरू हो गया नौकर पे पांच मिनट तक उसको अच्छी झाड़ पिलाई खूब डांट लगाई तुम आलसी हो काम चोर हो काम नहीं करते हमारा काम बिगाड़ते हमारा बीस का नुकसान हो गया तुम समझते नहीं कीमत अभी कौन भरेगा नुकसान ऐसे ऐसे पांच मिनट तक उसको गुस्से में डांट रहे, तो क्रोध अब ये द्वेष क्रोध जो है ये उदार अवस्था में और जो खाने का राग मिठाई का राग फलों का राग घर संपत्ति का राग परिवार का राग वो सब इसके नीचे छुपा हो दो सारा ही चीजों में राग सारा सारा है, एक, समय में एक ही काम कर सकता है या तो वो राग करेगा जे द्वेष कर हो करता द्वेष छुप जाग का क्रोध न समुदाचित राग काल मे क्रोध का व्यवहार नाही होता राग, राग क्वचित दृश्यमान्यमान द्रिश्यमान। नव विषयांतर विषयांतर नास्ती यहाँ दो निषेध एक तो नास्ती और एक नषयांतरे तो डबल निषेध होने से पॉजिटिव हो जाएगा जैसे गणित में सिद्धांत माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस तो दो निषेध होने से स्वीकार हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है इसका अर्थ ये बनेगा कि क्वचित रागश्च न दृश्यमान हाँ नहीं रागस्य क्वचित किसी वस्तु में राग दिख रहा है गुलाब जामुन में राग दिख रहा है क्योंकि सामने वही है जो चीज सामने उसी में राग जागेगा तो सामने गुलाब जामुन है और उसका राग जाग रखा है जगा हुआ है और हम उसपे राग कर रहे है और खा भी रहे है उसका सुख भी ले रहे तो जिस समय एक समय में किसी वस्तु में राग दिखाई दे रहा है उस समय विषयांतर है नास्ती एवं न हां, आपको आपो शेक का राग ख होगा ॲस नाही मानले गुलाब जामुन का राग इ समजा हा अर्थ येते मँगो शेक मे राग खम होती कार मे राग खाईस हो वबा हुआ, हुआ वी एक्टिवेट नाही हुआ छुपा जे वस्तू समने आयगीस श्रु होा और गुलाब जामुन वाप जाय तो एक राग थे दुसरा राग दब जाता सामने है उसका राग जागेगा जो सामने नहीं है उसका छुप जाएगा इस प्रकार से एक वस्तु का राग से दूसरी वस्तु का राग छुप गया गया ऐसे ही एक वस्तु के द्वेष से दूसरी वस्तु का द्वेष दब गया एक आपके नौकर ने काम बिगाड़ा और एक आपके सहयोगी कलीग ने काम बिगाड़ा ऑफिस में जिसने झूठा आरोप लगाया उसने झूठा आरोप लगाया आपके साथी ने और नौकर ने काम नहीं किया आपको दोनों पे गुस्सा है जब नौकर गुस्सा है तो गुस्ता मत समजले ना तो गुस्सा खूप अभि छुपा अभि एक कालू का आहे हो बारी बारीष उठेगा कुत्तेनेट लिया दो हो का अर्थ हे नाही हा की जो पडोशी घर का शिशा तोडाडो चे जे द्वेष था दष खतम होगा कुत्ते का द्वेष जागणे पडोशी का द्वेष खतम न वो हुआ है जब उसका अवसर आएगा तब वो जागेगा तब ये कुत्ते वाला दब जाएगा कुत्ते वाला जागेगा तो पड़ोसी वाला दब जाएगा पड़ोसी वाला जागेगा तो कुत्ते वाला दब जाएगा एक द्वेष के नीचे दूसरा द्वेष दब जाएगा एक राग के नीचे दूसरा राग दब जाएगा एक राग के नीचे दूसरा द्वेष दब जाएगा एक द्वेष के नीचे दूसरा राग जाए दब जाएगा ऐसे एक दूसरे के नीचे दबे रहते हैं और कोई दब जाता है कोई उभर जाता है जो उभर गया वो उधार जो दब गया वो इच्छित ऐसे सारे दिन चलता राहता परि हरक के पता मन मे हो रहा है। <laughs> लोगों को का तो दिखता हा समने सडक पे लाल बत्ती आहे अकना च अंदर की लाल बत्ती दिस गुस्सा हा लतीय भाई रुक जाव गुस्सा मत करो झगडा मत करो द्वेष मत करो अंदर की लालबत्ती नाही दिखती बाहेर की तो दिखती आहे परत पॉलन नाही करते बाहेर की चौराहेी दिखती करते तो अंदर वाली का तो क्यों नहीं क्रॉस करेंगे वहां तो कौन रुकने वाला है अंदर गुस्सा है और फट से आदमी गुस्सा कर देता है वहां देखता नहीं लाल बत्ती खतरा है कि रुको रुको <laughs> रुकता नहीं तो इस प्रकार से किसी वस्तु में राग दिख रहा है तो ये नहीं मानना चाहिए कि दूसरी वस्तु में राग समाप्त हो गया ऐसा नहीं मानना चाहिए ये मानना चाहिए दूसरी वस्तु का भी राग है वो थोड़ी देर के लिए रुक गया है छुप गया अवसर आते ही वो फिर जागेगा लौकिक व्यक्तियों का एक उदाहरण देते हैं संसार का जैसे काम आदमी सुरक्षता है <coughs> बोलिए न एक न एक चैत्रो रक्त अन्यसु स्त्रीशु स्त्रीशु विरक्त चैत्र एक व्यक्ति का नाम पहले ऐसे नाम होते कोई चैत्र कोई देवदत्ता कोई धनंजय ऐसे ऐसे नाम होते आजकल अनिल रमेश सुरेश दिनेश आजकल ऐसे नाम होते तो नाम तो चलते रहते है। तो चैत्र एक पुराने समय के व्यक्ति का नाम है तो चैत्र का उदाहरण देते है कि चैत्र एक स्त्रीआम रक्त एक स्त्री में आसक्त है अपनी पत्नी में आसक्त है तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि अन्यासु स्त्रीशु विरक्त उसके ऑफिस में जो उसके साथ काम करती है महिलाए उनके प्रति उनको वैराग्य हो गया ऐसा नहीं समझना एक में आ सकती है तो इसका यह नहीं समझना औरों से वैराग्य हो गया क्योंकि और अभी सामने नहीं है इसलिए उनके प्रति राग अभी छुपा हुआ है जब ऑफिस जाएगा तो उन स्त्रियों के प्रति जो राग है जाग जाएगा तो जो आलम्बन सामने आएगा उसका राग जागेगा तो ये उदाहरण दिया चैत्र का ये पुरुष का है ऐसे उलट के स्त्रिय का सकता एक स्त्री आपल्या पती मे आकता स्कार्य पूषो सेरक्त होईल स्कारियनिय जे ऑफिस जायगी और बाजार मेगी तर दोसरा दूसरा राग जागेगा सायकोलॉजी कोझा आहे मनोविज्ञान कोरुष होत्री हो दोन परत बाकी लागू होती है समान रूपसे अगर एक व्यक्ती कोरोना दुसरे व्यक्ती मे राग आहे तर येत नाही समजना चौरगोसे वैराग्य होग और राग आहे औरों का राग इस समय छुपा हुआ है बस एक का जो सामने आलम्बन उसका जगा हुआ है बाकी होगा छुपा हुआ ये उदार और विच्छिन्न स्थिति को समझा रहे ठीक है चलिए किन्तु तत्रो राब्ध वृत्ति लब्धि अन्यत्र भविष्य वृत्ति भविष्य वृत्ति तो चैत्र अपनी पत्नी में आसक्त है इस समय क्योंकि पत्नी सामने है तो कहते हैं तत्व राग लब्द में तो राग व्यवहार में है उसका व्यवहार चालू है और अन्य ऋतु जो ऑफिस की महिलाएं है उसकी उसमे भविष्य उसमें कल राग जागेगा जब वो ऑफिस जाएगा जब वो दिखेंगी तो उनमें राग जागेगा अभी जो सामने दिख रही है उसमें राग ऐसे एक चीज में राग जागा होता है बाकी उन्हें छुपा रहता है अवसर आने पर वो भी जागेगा सही सही तला प्रसुप्त तल तनु। तनु। विच्चिन्ण। विच्चिन्ण। भवति तो जो अन्य भविष्य वृत्ति अन्य स्त्रियों में जो राग है उसका वो भविष्य वृत्ति है भविष्य में जागेगा भविष्य में कब जागेगा किसके प्रति कब जागेगा पचास स्त्रियों किसी के प्रति कल जागेगा जो कल ऑफिस में मिलेगी कल उसके प्रति राग जाग जाएगा और कोई छह महीने बाद मिलेगी तो उसका राग छह महीने तक दबा रहेगा छह महीने बाद दिखेगी तो, तो उसका राग उस दिन जागेगा तो वो तनु हो जाएगा और कोई तीन साल बाद मिलेगी तो जब देखेगा उसको तो तब उसका राग जागेगा तो वो प्रसुप्त हो जाएगा उस स्त्री के प्रति उसका राग छह महीने तक तीन, तीन वर्ष तक सोया तीन वर्ष बाद उसको फिर जागेगा तो अन्य स्त्रियों के प्रति जो उसका राग है किसी के प्रति वो प्रसुप्त होगा किसी के प्रति तनु होगा किसी के प्रति विच्छिन्न होगा ऐसी अन्य वस्तु मी सोने मे चांदी उदाहरण हस्त राग किती तनु होगा किती विछिन्न होगा तो ये सारी अवस्था क्लिशो की चलती रहती है प्रसुप्त तनु विचिन्न और ये उदार तो उदार के बारे मे कहते विषय लब उदार सब उदार ये पांच में उदार की चर्चा है उदार उसका नाम है जो विषय में लब्धवि जिसका व्यवहार चालू जैसे गुलाब जामुन सामने है, उसका व्यवहार चालू है उसके हम खा रहे हैं सुख ले रहे हैं उसमें राग जगा हुआ जो जगा हुआ है व्यवहार में चालू है उसका नाम है उदार ये पांच अवस्थाएं होगी क्लेशों की जी सर जिसमें दोनों ये, ये राग, के राग, के राग के लिए राग के लिए किन्तु तथा रागो लब्धवृत्ति अन्यत्र भविष्य ही सही राग वो राग उस समय प्रसुप्त तनु या विन्न होगा और जो राग सामने वाली वस्तु में चालू है उसका नाम उदार लब्धवृत्ति जिसका व्यवहार चालू है प्राप्त वृत्ति वो उदार है हाँ नहीं। यहां भी सच्चाई व्यक्ती नाही तुफान मचा आहे मचा आहे सबे अंदर मचा किसी पता होईल सारे दिन होती समाधी नाही लगा तबत तबत हा जब तो समाधी नाही लगायगे तब तक तूफान चारू राह इतना भयंकर तूफान है हमारे मन मे उर पता अंदर क्या हो लोक तो बाहेर की दुनिया देखते बाहेर की दुन्या बहुत छोटी अंदर की दुनिया इससे बहुत बडी बाहेर की दुनिया मी मस्त हैसे ऊपर उठने फुर्सत ही नाही लोक नाही पता इससे अंदर खतरनाक तुफान अंदर चल रहेन मे राग आहे की द्वेष मे चलते है ये। हर समय आलं मन बदलते राहते राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष चालू राहता सूत्र बनाख के कारण ॲस फालतू न बना राग विराग योर होतास ठीक थोडासा विरम हो गे घे जे खुली फेर शुरू चिंतन श्रु बी बाचते रते हा मेरा एक मित्र है लदन मेहता बहुत अच्छा हैस वया आउंगा छे महिना होया नाही आप का सुब उठते राग श्रू होले लन मे आप भारत मेहते गवेष चालू होी बाब नाही वायदा नाही पूरा मी आऊगा आया नाही फेर चो लन मे च कलकत्ता मे च दिल्ली मे विचार श्रू होगा बस रागवेष चालू अच्छा विचार आता तो राग होई खराब विचार आयोग दा अविद्या तो इन सब की मां इन सब का खेळ अब अब अविद्या कैसे इनको घटाती बढाती व च आगे आन वारी हा हर समूर तूा होंटेलो सावधान राहणार जो भी ची देख री चे देखणी जे परिजली का तार खुला पडा होईव करंट वा तार खुलियको छूतही करंट लागेगा दो सो बीस वोल्ट कित सावधानी से चे दूर बचके चलते हैं कभी इसको नहीं छू जाए जै। तो जैसे बिजली के तार से बच के चलते हैं ऐसे दुनिया में बच के चलना पड़ता है चारों तरफ बिजली के तार छू रहे बिजली के तार खुले पड़े हैं यहाँ करंट लग सकता है कहीं भी छूए तो जरा भी जरा भी छूए तो करंट लगेगा इतनी सावधानी से व्यक्ति को देखना पड़ता है इतनी सावधानी से सुनना पड़ता है इतनी सावधानी से सारे काम करने पड़ते हैं सोचना पड़ता है कि जरा भी गलत सोचा तो करंट लगेगा कहीं राग का कहीं द्वेश का ये ऐसे तारे खुली बड़ी है, चारों तरफ राग द्वेश अब प्रश्न ये उठता है अविद्यापूर्वक राग और द्वेश और, एक राग और भी रहती है तो डिफ्रेंशिएट कैसे ऐसे करेंगे जब अविद्यापूर्वक राग द्वेष होगा तो मन में बेचैनी होगी परेशानी होगी अशांति होगी टेंशन होगी तनाव होगा ये उसकी पहचान है अविद्यापूर्वक किसी चीज में हम राग आसक्त हो रहे तो ये सारे लक्षण होंगे बेचैनी होगी परेशानी होगी चिंता होगी कहीं वो मेरी चीज छीन ना ले तोड़ फोड़ ना दे खा ना जाए बिगाड़ ना दे ये टेंशन सताई ठीक है और यदि विद्यापूर्वक राग है तो उसका नाम राग नहीं उसका नाम है रुचि रुचि उस रुचि है हमारा आकर्षण है पर वो तत्व पूर्वक मोक्ष अच्छा है संसार दुखदायक मोक्ष सुखदायक बढ़िया सुख है तो ये हमें तत्व ज्ञान हो गया कि मोक्ष अच्छा है तो अब जो मोक्ष की ओर खिंचाव होगा आकर्षण होगा उसको हम रुचि कहेंगे इसको राग नहीं कहेंगे यदि ये अविद्यापूर्वक है तो मोक्ष में भी राग हो सकता है ये ध्यान रखना मोक्ष में हमारी रुचि है हमको अच्छा लगता है बढ़िया है प्राप्त करना चाहते हैं यदि मोक्ष प्राप्ति का चिंतन अविद्यापूर्वक करेंगे तो मोक्ष में भी राग हो सकता है और यदि उसमें राग हो गया तो फिर मोक्ष भी नहीं हो पाएगा फिर वही ब्रेक लग जाएगी मोक्ष भी नहीं हो देखार देखार। बताता हूँ मोक्ष में राग कैसे होता है आपने शास्त्र पढ़ लिया प्रवचन सुन लिया समझ में आ गया कि हाँ मोक्ष प्राप्त करना चाहिए समझ में आ गए और कई बार सुन लिया मोक्ष प्राप्त करणार इतना समजणे बना सोचा बस मुन मे मोठ करणार अगला जनमे करणार पढ लिया सत्या प्रकाश मे मो का काम बहुत लंबा है। एक जनमे होता नाही बहुत लंबा काम बहुत तपस्या करी पडेगी तो आपल्या देखा भी मेरी तीस सर्व उमर होई गई और सत्तर सर्व की उमर आहे सत्तर से आगे तो जीना मुल आहे फिर तो बुढापा कुठ काम होता नाही चारिस सहा बचे लिए, और काम बहुत लंबा है कि डेढ सो सर्व पूरा होा साल चलो पूरी ताकत लगायगे अम बस सिफ मो काम करेगे दूसरा इधर उधर कुठ नाही देखना जो आयगाऐलो बर मुंबई आपण मोक्ष केले काम करणारे इन्मे मोक्ष प्राप्त करणार फालतू बाहेर साइड मे मु अब आप ऐसे आपके घर के समान लो थोडी शॉपिंग करो या मेहमन आन वे कुठ येणारिंग वॉपिंग तुम करो मुला मोक्षा मी किताब पढा पढाऊंगा प्रचार करूंगा और कुठ नाही करू बस फालतू बोलण्या का नाही पूर <laughs> ऐसे, ऐसे सबको टाइट कर देगे ना और कुछ काम न करेगे दुसरा अर्थ है की आपक्ष मे राग होगा फिर कोई आपको तंग करेगा आप शाम कोमाधी लगानी आहे मोक्ष मे जो जग आपाधी लगाने बैठेगे उशी सम ठीक छे बजे आप गुस्सा आयगा ना ध्यान नाही करणे देता तेरा दिमाग खराब आहे एक घंटे बा बजा लोक हमक ध्यान तर करणे देरचा क्यकी आपधक बन रा आपका ध्यान समाधी सब उठ जाय और आप उठ के जाओगे, गुस्सा और लगे औरके गरमा गरम बोलोगे तेरा दिमाग खराबे पता नहीं, मैं रोज शाम ध्यान करता रोजी बिमाग ठीक करले वरना फेर देख लना गरम गरम बोलेंगे झगडा करेगे गुस्सा करेगे तो इस कारो मोक्ष मे राग हो मन लिया की मेरा इन्मे मोक्ष हो जाता च हो जायगा आपने ऐसा मान लिया इसका नाम अविद्या है आपने ये मान लिया कि बस मेरी समझ में आ गया मुझे मोक्ष में जाना है और मैं सीधा जाऊंगा शॉर्टकट मारूंगा कोई बीच में मेरे बाधक नहीं बनेगा कोई मुझे परेशान नहीं करेगा कोई मेरा काम नहीं बिगाड़ेगा आपने ऐसा मान लिया इसका नाम अविद्या है और इस तरह से अविद्यापूर्वक जब आप चलेंगे तो आपको मोक्ष में हो जाएगा राग और जो जो इसमें बाधक बनेगा उससे होगा द्वेश ऐसे हो तो आपका मोक्ष ही नहीं हो पाएगा यही अटक जाएंगे न्यायदर्शन मे एक जगा लिखा होक्षे राग, राग हो गया मोक्ष नाही न्यायदर्शन लिखाय व्यक्त राग ना मोना ईश्वर मे होुचि होुचिती तत्वज्ञान पूर्वक जे हमे तत्वज्ञान होता की ईश्वर बढ्या मोक्ष बढ्या सोचते हा बढया बुद्धिमत्ता है हम सबको सुख च हमारी इच्छा है स्वाभाविक इच्छा है सुख प्राप्ति की और बढ़िया सुख चाहिए लगातार सुख चाहिए टॉप क्वालिटी का चाहिए पूरा तृप्तिदायक सुख चाहिए दुख बिल्कुल नहीं चाहिए ये हमारी इच्छा है और ये चीज सिर्फ मोक्ष में हो सकती है तो हमें शास्त्र में ज्ञान हो गया पढ़ करके की मोक्ष में ये पॉसिबल है तो इस प्रकार से जब हम ठीक ठीक सोचते हैं तो हमारी मोक्ष में रुचि होती है और तब ये भी साथ में समझना है कि एक जन्म में मोक्ष नहीं होगा ये लंबा काम हो सकता है पीछे भी कई जन हमने तपस्या की है हो सकता है ये आखिरी भी हो ये भी हो सकता है पर ये नहीं मान लेना कि ये आखिरी ही है ये नहीं मान लेना ये नहीं मान लेना कि हमारे इस मोक्ष मार्ग में कोई हमको तंग नहीं करेगा कोई परेशान नहीं करेगा कोई हमारी टांग नहीं खींचेगा कोई हमको बदनाम नहीं करेगा कोई झूठा आरोप नहीं लगाएगा कोई हमको शांति से मोक्ष में जाने देगा ऐसा नहीं समझना आप ऐसा समझोगे तो ये अविद्या और यह अविद्या हुई तो फिर कहीं राग होगा कहीं द्वेष होगा जैसे पहले बताया तो इस तरह से हमको समझ के चलना यह हो गया राग द्वेष का उदाहरण और तत्व ज्ञान पूर्वक है हो तो हमें द्वेष भी नहीं होगा राग भी नहीं होगा हमें पता है कि लोग तंग करेंगे पत्थर मारेंगे जूठे आरोप लगाएंगे जहर पिलाएंगे कुछ भी बदनाम करेंगे स्वामी दयानंद के साथ जैसे हुआ उनको लोगों ने ऐसे ही तो किया ना वो अपना मोक्ष में जा रहे थे लोगों ने उनको तंग किया काम नहीं करने दिया झूठे आरोप लगाए पत्थर मारे सांप फेंके जहर पिलाया बदनाम किया फालतू का तो वो की घटना सोच लना चिस रास्ते परत उशी रास्ते परिथ हो पर, जो कुठ होता होगा तो बात तयार है करणे घबराने चिंता नाही आहे होगा तो उत्तर तयार आहे देर इज नो ऑप्शन दुसरा कोण रास्ता नाही एक एकही रास्ता है तो रास्ते मी खतरे आयंगे मोल लोने पड अगर खतरा मोल ले नहीं लोगे तो हो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा बैठे रहो एक जन्म दो जन्म पांच जन्म एक करोड़ जन्म पड़े रहो य दुनिया में दुख भोग फिर इससे छूटने का यही एक रास्ता है ये चलना ही होगा यही करना होगा फिर जो भी आएगा देखी जाएगी उससे घबराएंगे भी ऐसे चलेंगे तो तत्व पूर्वक चलेंगे फिर राग नहीं होगा कोई बाधा डालेगा तो द्वेष नहीं होगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे ठीक है भाई हरेक की बुद्धि अलग है हरेक की रुचि अलग है हरेक के संस्कार अलग है हर आदमी अपनी बुद्धि से जीता उसको नहीं आया समझ में वो हमारा सहयोग नहीं करेगा हम बिल्कुल सही जा रहे हैं तो भी नहीं करेगा। हम ठीक काम कर रहे हैं तो भी वो वादक बनेगा उसकी ऐसी है, उसको छोड़ देना होगा ये जम्भे उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो और चुपचाप अपने रास्ते पे चलते देगा यह है तत्व ऐसे तत्व पूर्वक चलेंगे तो राग नहीं होगा द्वेश नहीं होगा ईश्वर में रुचि होगी जो झगडा करणे हानिकारक हम उपेक्षा करेंगे द्वेष नाही करेगे सोचो ही माझा उपेक्षा तो इस तरह से हम आगे ठीक होलिये विराम देता सम हो, गया? देते, हो गया। बाकी चर्चा कल सुब करे पाचो पाचो अवस्था स्वरूपया थोडी सी ईश्वर टिप्पणी है वो कल पडते आगे पाठ समाप्ति के लिए एक बार ओंकार बोलेंगे लंबे स्वर से ओ